चिंतन निस्वार्थता की शक्ति स्वामी आत्मनंद हमें ऐसा लगता है कि स्वार्थ स्वार्थपरता ही हमारी क्रियाओं को गति देती है निस्वार्थपरता में हमें ऐसा कोई तत्व नहीं दिखाई देता जो हमें गतिशील बनाए पर वास्तव में बात उल्टी है यह सही है कि सामान्यतः मनुष्य स्वार्थ से, से ही परिचालित होकर कर्म करता है तथापि यह भी सही है कि संसार में जो महत कार्य महान पुरुषों द्वारा हुए हैं उन सब के पीछे निस्वार्थता की ही शक्ति रही है तभी तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं निस्वार्थता अधिक लाभदायक होती है परंतु लोगों में उसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं है उनकी दृष्टि में हम निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई का जो प्रयत्न करते हैं वह वास्तव में अपने आप को भूल जाने का ही प्रयास है यह अपने आप को भूल जाना एक ऐसा बड़ा सबक है जिसे हमें अपने जीवन में सीखना है मनुष्य पूर्वक सोचता है कि स्वार्थ सिद्धि के द्वारा वह अपने को सुखी बना सकता है पर वर्षों बाद अंत में वह कहीं समझ पाता है कि सच्चा सुख स्वार्थ के नाश में है और उसे अपने आप के अतिरिक्त अन्य कोई भी सुखी नहीं बना सकता स्वामी जी को स्वार्थ को ही अनैतिकता समझते हैं स्वामी जी तो स्वार्थ को ही अनैतिकता समझते हैं और स्वार्थहीनता को नैतिकता उनके मतानुसार मनुष्य का पूरा जीवन देने के लिए ही है वह भले ही संग्रह करके रखना चाहे पर प्रकृति उसे देने के लिए विवश कर देती है इसलिए वे कहते हैं कि जब जीवन का सत्य यही है तब तुम अपनी खुशी से क्यों नहीं दे देते तुम मुठ्ठी बाँधे हाथ से बटोरना चाहते हो पर प्रकृति तुम्हारी गर्दन दबाती है और तुम्हारे हाथ खुल जाते हैं तुम्हारी इच्छा हो या ना हो तुम्हें देना ही पड़ता है जैसे ही तुम कहते हो मैं नहीं दूंगा एक घुसा पड़ता है और तुम्हें चोट लगती है ऐसा कोई नहीं है जिसे अंत में सब कुछ जागना ना पड़े स्वामी विवेकानंद निस्वार्थता को ही धर्म की कसौटी मानते हैं उनकी दृष्टि में जो जितना अधिक निस्वार्थी है वह उतना ही धार्मिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है दूसरों के लिए अपने जीवन को खपा देने की प्रेरणा देते हुए हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हुए वे कहते हैं देखो मनुष्य अल्पायु है और संसार की सब वस्तुएं वृथा तथा क्षणभंगुर है पर वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं शेष सब तो जीवित की अपेक्षा मृत ही अधिक है यह हम न भूलें कि विकास ही जीवन और संकोच ही मृत्यु है इसलिए प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है प्रेम करने वाला ही जीता है और स्वार्थी मरता रहता है प्रेम के अभाव में आज संसार के सब धर्म प्राणहीन एवं परिश की वस्तु हो गए हैं संसार को उनकी आवश्यकता है जिनका जीवन उठकर प्रेम तथा निस्वार्थता से पूर्ण है ऐसा प्रेम प्रत्येक शब्द को वज्र व शक्ति प्रदान करता है स्वामी विवेकानंद मद्रास के अपने भक्तों को अमेरिका से एक पत्र में लिखा था दुखियों के दुख का अनुभव करो और उनकी सहायता करने को आगे बढ़ो भगवान तुम्हें सफलता देंगे ही मैंने अपने हृदय में इस भार को और मस्तिष्क में इस विचार को रखकर 12 वर्ष तक भ्रमण किया मैं तथाकथित बड़े और धनवान लोगों के दरवाजे पर गया वेजना भरा हुआ हृदय लेकर और संसार का आधा भाग पार कर सहायता प्राप्त करने के लिए मैं इस अमेरिका देश में आया ईश्वर महान है मैं मानता हूँ कि वह मेरी सहायता करेगा मैं इस भूखंड में शीत से या भूख से भले ही मर जाऊँ पर हे तरुणो मैं तुम्हारे लिए एक वसीयत छोड़ जाता हूँ और वह है यह सहानुभूति गरीबों अज्ञानियों और दुखियों की सेवा के लिए प्राणपण से चेष्टा स्वामी जी ने निस्वार्थ बनने के लिए देश की तरुणाई का आह्वान किया था कहा था बहुत सारे जन्मों में अपने लिए तो तो ही तो जी ही चुके हो क्यों नहीं यह एक जन्म दूसरों के लिए जीते प्रयोग के तौर पर ही सही यह जन्म दूसरों के लिए तो बिताकर देखो आज हमारी यह मातृभूमि तुम जैसे कुछ सौ लड़कों का बलिदान चाहती है जो अपने स्वार्थ को तिलांजलि दे अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दे ऐसी निस्वार्थता जीवन को धन्य बना देती है